प्रश्नोत्तर दीपमाला तीर्थ महिमा यदि कोई व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करना चाहता है पर करने में असमर्थ है तो वह क्या करे समाधान हमने एक माता का दर्शन किया जो बड़ी वृद्धा थी परिक्रमा नहीं कर सकती थी उसने एक स्थान पर तांबे के एक बड़े पात्र में नर्मदा का जल भर कर रखा और यह नियम लिया कि तीन वर्ष तीन महीने और तेरह दिन तक हम यहीं पर रहेंगे कहीं जाएंगे नहीं इस प्रकार का नियम देकर उस जल को साक्षात नर्मदा मानकर प्रतिदिन पूजन करती और उसकी एक सौ आठ परिक्रमा करती थी वहीं रहकर खूब भजन किया करती थी हमारे विचार से यदि कोई वास्तव में असमर्श व्यक्ति इस प्रकार से नियम का पालन करे तो नर्मदा की कृपा उस पर अवश्य होगी और उसे परिक्रमा का फल भी मिल जाएगा क्योंकि नर्मदा तो सर्वज्ञ एवं करुणामयी माता है जिज्ञासा कोई साधक नर्मदा परिक्रमा करने का निश्चय करता है तो उसके मन में दो विकल्प उठते हैं परिक्रमा काल में गांव आने पर भिक्षा मांग ले अथवा भिक्षा के विषय में सब कुछ माता पर छोड़ दें प्रारब्ध जैसा होगा वैसा ही होगा इन दोनों में से क्या उचित है समाधान प्रारब्ध पर रह जाओ अन्यथा कहोगे कि माता ने नहीं खिलाया माता को क्यों दोष देते हो प्रारब्ध पर ही रहना है फिर माता को क्यों बीच मिलाना? शास्त्र तो साधु के लिए कहता है कि भूख लगे तो भिक्षा कर लेना चाहिए जब भूख लगने पर गांव में मांगने से हमें भिक्षा मिल जाती है तो दुनिया भर का आलम्बन करने की क्या जरूरत है हमने ऐसे महात्माओं को देखा और उनका सत्संग भी किया है जिन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी ऐसे महात्माओं को भी देखा है जो हमेशा मुठ्ठी बंद करके रखते थे मुख में कोई खिला दे तभी खाते थे अन्यथा नहीं परंतु ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए हमने ऐसे महात्मा को भी देखा है जो अनेक वर्षों तक मौन रहे, पर अंत में उन्होंने यही कहा कि ऐसे नियम नहीं लेने चाहिए हमने भी नर्मदा परिक्रमा के समय प्रण किया था कि नर्मदा का तट नहीं छोड़ेंगे नर्मदा ने कैसे भी करके उसे निभाया पर अंत में हमें सबको यही सलाह देनी पड़ी कि ऐसा नियम न रखे यह नियम रख सकते हो कि एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता तट से दूर है तो भी उससे निकल जाएंगे पर शाम को नर्मदा तट पर अवश्य पहुंच जाएंगे साधक को देश काल तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कोई नियम लेना चाहिए जैसे भूख लगी तो भिक्षा कर ले कहीं भिक्षा नहीं मिली तो भी मन में क्षोभ न हो यह सहज प्रवृत्ति है तुम बिना भिक्षा के चुप बैठ जाओगे तो भूख लगने पर तुम्हारा मन भजन में नहीं लगेगा ऐसे में बहुत उधेड़ बूंद होती है बैठकर देखोगे तो पता लगेगा तुम सहज भाव से भिक्षा कर लोगे तो भजन में मन लग जाएगा जिससे भजन करने में अंतर्मुख होने में सहयोग मिले वही काम करना चाहिए मां नर्मदा का चमत्कार तो परिक्रमा काल में प्रतिक्षण मालूम होता है भिक्षा पहुँचाने से ही मालूम पड़ेगा ऐसी बात नहीं है